मेढक और दुनिया की शहर मैक्स वी चूहा एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होकर छतीस की ओर देखने लगा दुनिया बेहद सुंदर है उसने आई और तुरंत उसने अपने अंदर एक बेचैनी महसूस की अब मेरे लिए अपनी यात्रा पर जाने का समय आ गया है अगली सुबह सुबह उसने अपना बैग उन जरूरी चीजों से भरा जिनकी यात्रा में उसे जरूरत पड़ सकती थी उसने यात्रा में लगने वाली खाने की चीजें भी साथ में ली फिर वो अपनी यात्रा पर निकल पड़ा उसके दिल में रोमांच और उत्सुकता थी वह भी ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी मेरा इंतजार करो उसने देखा कि मेढक उसकी ओर दौड़ रहा था चूहे मेढक ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो मैं पूरी दुनिया घूमने जा रहा हूँ चूहे ने कहा मुझे ऐसे साहसिक अभियानों में बड़ा मजा आता है क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ मेढक ने बड़े उत्साह से पूछा बिल्कुल नहीं चूहा चिल्लाए इतनी लंबी यात्रा के लिए तुम बहुत छोटे हो देखो चूहे मैं छोटा भले हूँ लेकिन मैं ताकतवर हूँ मैं अपनी चीजें खुद उठाऊंगा और अगर यात्रा में दो लोग होंगे तो तुम्हें भी ज्यादा मजा आएगा ठीक है फिर चलो चूहे ने कहा लेकिन रास्ते में पीछे मत अटना फिर दोनों दोस्तों ने मिलकर दुनिया की यात्रा शुरू की मेढक ने सामान का बस्ता उठाया और चूहे ने रास्ता दिखाया यात्रा कितनी सुंदर है थोड़ी देर बाद मेंढक ने कहा यह इलाका घर से बहुत अलग है मेंढक पहले कभी इतनी दूर नहीं गया था एक मील आगे चलने के बाद मेंढक बैठ गया मुझे भूख लगी है उसने कहा हम दोपहर का भोजन कब कर सकते हैं क्या चूहा चिल्ला हमने अभी अभी तो अपनी यात्रा शुरू की है फिर भी मेंढक ने अपने रस से में से दो मक्खन के सैंडविच निकाले और उन्हें खुद खाने को तैयार था यह केवल नाश्ता है चूहे ने शक्ति से कहा हमें अभी एक लंबा रास्ता तय करना है सैंडविच खाने के बाद वो एक बार फिर चलने लगे क्या हम अपनी मंजिल के कहीं आसपास हैं है मेंढक ने पूछा क्या चूहे ने पूछा क्या हम बड़ी दुनिया के कहीं आस पास मेंढक ने कहा हम वहां कैसे हो सकते हैं चूहे ने अधीरता से कहा हमने अभी अभी तो अपना घर छोड़ा है जब उन्होंने चलना बंद किया तब सूरज लगभग अस्त हो चुका था मेढक जमीन पर गिर पड़ा मैं थक गया हूँ मैं और आगे नहीं चल सकता हूँ वो रोने लगा हम घर कब जाएंगे घर चूहा चकित रह गया घर यहाँ से बहुत दूर है यह वो जगह है जहाँ पर हम रात बिताएंगे चूहे ने आराम देर जगह चुनी और फिर वो दोनों वहाँ आराम करने के लिए लेट गए चूहे मेढक ने थोड़ी देर बाद कहा मुझे नींद नहीं आ रही है अपनी आँखें बंद करो और अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में सोचो चूहे ने कहा मेढक ने बहुत कोशिश की लेकिन उससे उस युक्ति ने काम नहीं किया उसे अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी वो शायद शेर थे या बाघ थे जब सुबह हुई तो मेढक उठना ही नहीं चाहता था लेकिन चूहा यात्रा जारी रखने के लिए पक्का था और फिर उन दोनों ने पहाड़ियां चढ़कर और घाटियां लांघकर दुनिया की यात्रा जारी रखी क्या अब हम अपनी मंजिल के करीब है मेढक ने हाँफते हुए पूछा बिल्कुल नहीं चूहे ने कहा यदि तुम इस बड़ी दुनिया में कुछ भी देखना चाहते हो तो तुम्हें दृढ़ बनना पड़ेगा अचानक आसमान में अंधेरा छा गया सूरज बादलों के पीछे गायब हो गया और बारिश शुरू हो गई पहले धीरे धीरे लेकिन बाद में बहुत जोर से दोनों दोस्त बारिश से बचने के लिए दौड़े वे सूखे रहे लेकिन मेंढक को डंड ठंड लगने लगी मैं सोच रहा हूं कि अब घर पर चीजें कैसी होंगी उसने धीरे से कहा मैं सोच रहा हूं कि सुअर कैसा होगा और बत्तख और खरगोश बारिश रुक गई है चूहे ने कहा अब चले वे चलते रहे और चलते रहे और अंत में वो एक जंगली निर्जन पहाड़ पर पहुंचे वे चट्टानों और पत्थरों पर चढ़ गए जरा इधर देखो कितना शानदार नजारा है चूहे ने कहा लेकिन मेढक वहां पर फिसलकर गिर गया और वो कुछ भी नहीं देख पाया मुझे लगता है कि मेरा पैर टूट गया है मेढक ने रोते हुए कहा उसमें बहुत दर्द हो रहा है इसलिए मेरे लिए चल पाना बहुत मुश्किल है इस तरह हम कहीं नहीं पहुंचेंगे चूहा बढ़ बड़ा है अब से मैं तुम्हें उठाकर कर चलूंगा फिर चूहे ने मेढक को अपनी पीठ पर उठाया और आगे बढ़ा शायद शुगर केक बना रहा होगा मेढक ने कहा मैं अचरज कर रहा हूँ कि बत्तख और खरगोश क्या कर रहे होंगे हम लोग आपस में मिलकर हमेशा घर में बड़ा मजा करते थे तुम अपनी बाकी ज़िंदगी घर पर बिठाकर बैठकर बिता सकते हो चूहे ने कहा अभी हम विदेशी भूमि पर हैं जहाँ जरा अपने चारों ओर देखो यहाँ पर कितना सुंदर नज़ारा है और यहाँ हर जगह एक यहाँ हर जगह एकदम नई है अंत में वे एक घास के मैदान में पहुंचे चूहे ने मेढक को नीचे जमीन पर रखा मैं थक गया हूँ चूहे ने कहा यहीं सोएंगे यहाँ मेढक ने निराश होते हुए पूछा घर पर मेरे पास दुनिया का सबसे अच्छा आरामदायक बिस्तर है लेकिन मेढक भी थका हुआ था और जल्द ही वो भी सो गया लेकिन जब ये अगली सुबह उठे तो मेढक की हालत काफ़ी दयनीय थी चूहे मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूँ मैं अब और दुनिया नहीं देखना चाहता हूँ मुझे घर की बहुत याद आ रही है तुम दुनिया भर की यात्रा के लिए बहुत छोटे हो चूहे ने कहा तुम बीमार नहीं हो बल्कि तुम्हें घर की बहुत याद सता रही घर की याद यह सुनकर मेढक उछल पड़ा क्या वो बुरी बात है बहुत नहीं चूहे ने कहा हाँ घर पहुँचने के बाद तुम बेहतर महसूस करोगे घर मेंढक बढ़बड़ाया अब हमारी यात्रा खत्म हुई चूहे ने कहा अब हम घर वापस जा रहे हैं चूहे को अब मेढक को ढोने की आवश्यकता नहीं पड़ी वो तेजी से सुअर बत्तख और खरगोश के पास दौड़ते हुए चूहे अच्छा ने, नहीं, नहीं, ने, ने कहा मुझे भी घर की कुछ कुछ याद सता रही थी मुझे भी घर जाकर अच्छा लगेगा अंत में घंटों चलने के बाद मेढक जोर से चिल्लाए देखो अब लगभग घर पहुंच चुके हैं और फिर कुछ ही दूरी पर उन्होंने सुअर बत्तख और खरगोश को उनकी प्रतीक्षा करते हुए देखा मेढक अपने दोस्तों की ओर ऐसे दौड़ा जैसे उसके पंख लग गए हों स्वागत है खरगोश ने कहा तुम्हारी यात्रा कैसी रही बेहद शानदार मेढक ने कहा बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है और हमारे काफी रोमांचक अनुभव भी हुए वहाँ पर शेर और बाघ भी थे और तुम तुरंत अंदर आओ शुअर ने कहा और हमें अपने अनुभव के बारे में सब कुछ बताओ मैंने अभी अभी एक केक बनाया और तुम्हें भूख लगी होगी मेढक वही शब्द सुनना चाहता था सब लोग सुअर के स्वादिष्ट केक को खाने के लिए मेज के चारों ओर बैठे फिर मेंडक ने में भयानक तूफान का अपना बहादुरी का और अपनी बहादुरी का वर्णन किया वे कितने ऊंचे पहाड़ों पर चढ़े और उन्होंने वहां क्या क्या देखा लेकिन फिर भी घर जैसी कोई और जगह नहीं है मेंडक ने कहा और उसने अपने अच्छे घर छोटे बिस्तर के बारे में खुशी से सोचा